वचन सीखने जा रहे हैं हमारे कुछ सवाल हैं उन सवालों में भी परमेश्वर की आत्मा ने हमसे बात करना है किसी मनुष्य के दिमाग की बातें नहीं प्रभु की आत्मा ने हमारे सवालों का जवाब देना प्रेमी प्रभु हम आपका धन्यवाद देते सुबह के समय के लिए वचन सीखने जा रहे हैं बाप वचन को आप हमें खोल कर दे तेरी आवाज पहचानने के लिए तेरी इच्छा को समझने के लिए तू हमें अमेमसी के नाम से मांगते हैं हैं अब अब सवाल आगे और कोई सवाल मत दीजिएगा क्योंकि आज ये सब सवाल समाप्त कर और भी आते रहेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया यश छियालीस का तीन तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा जन्म ही से लिए फिरता रहा जगत की उत्पत्ति से पहले सिर जा उत्पत्ति से उठाए इस बारे में थोड़ा विस्तार समझा ध्यान से हमने समझना जिस समय हम मां के गर्भ में आए उससे पहले हम नहीं थे हमारी एक शुरुआत है किधर हुई शुरुआत कहां पर शुरुआत हो रही है मां के गर्भ में हमें मां बाप के द्वारा शरीर मिला ये शरीर मां बाप के द्वारा लेकिन परमेश्वर ने मां के गर्भ में क्या डाला आत्म रचकर डाला किसकी आत्मा है हमारी आत्मा को रचकर उस शरीर में डाला उससे पहले हम नहीं थे परमेश्वर और हमने फर्क क्या है परमेश्वर को कोई आदि नहीं है ना ही कोई अंत हमें एक आदि है लेकिन क्या नहीं है आप बेशक नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ आपका क्या नहीं है अंत नहीं है। सो हमारा शुरुआत किधर है माँ के घर में सो परमेश्वर ने हमें पहले से देख लिया का मतलब सृष्टिकर्ता की योजना में है और परमेश्वर ने हमें डिजाइन किया एक मतलब से सो उसको समझाने के लिए ये इसका ये कनेक्टर का एक एक सवाल छोटा है लेकिन जवाब अगर छोटा सा दे तो फिर आपका अगला सवाल आ जाएगा इसलिए उससे कनेक्टेड कुछ बातें भी आपको बता रहे हैं तो संबंधित एक आयत है हा एफ सी दो का दस पढ़िएगा एफ एस की पत्री दूसरा अध्याय दस वचन क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया दोबारा पढ़िए क्योंकि हम उसके बनाए हुए है हम उसके बनाए हुए है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए इंग्लिश में देखे तो हम उसके वर्कमैनशिप यानी उसने हमें डिजाइन किया हम उसके हाथ की कला सो so, आप ध्यान रखें, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले हमें देख रखा का मतलब क्यों अभी जैसे आपको समझाने के लिए एक पेंटर करता है अलग अलग पेंट रखकर एक अच्छा तस्वीर पेंट करता वो ये नहीं कर रहा कि जो भी पेंट मिला ब्रश में लगाया और पोत दिया और आखिरी में कुछ निकले ना निकले ऐसे नहीं पेंटर एक कैनवास के ऊपर कलर लेकर अपने मन के कल्पना के अनुसार अलग अलग रंग मिलाकर अपनी कला को किधर दिखा रहा कैनवास में दिखाता सेम इसी तरह मैंने पिछले दिन आपको दिखाया हुआ द, पिक्चर को याद होगा शिल्पकार ने क्या किया समय लेकर क्या किया अपनी कला को इस पत्थर में दिखाया समय लेकर बहुत से औजार अलग अलग समय में इस्तेमाल करके So, जगत के उत्पत्ति से देख रखा का मतलब परमेश्वर के मन में ये बात है कि मैं एक को बनाऊंगा और ये मेरी हाथ की कला होगी इसके द्वारा मैं अपने उस ज्ञान को मैं कौन हूं कर, कर प्रकट करूंगा समझ में आ रहा सो so, एक कैनवास के ऊपर पेंटर जब ब्रश लेकर पेंट मिक्स कर कर बनाता है शीट का में कोई रोल नहीं है सारी कला किसकी है किसकी है वो पेंटर की कला है और हम बोलते हैं वाह क्या पेंटिंग ना? इसी तरह परमेश्वर बड़ी उत्सुकता के साथ बड़ी तम, बड़ी इच्छा के साथ उसने मुझे और आपको रचा जगत की उत्पत्ति से देखने वक्त पहले से ही उसने क्या किया मेरे विषय में परमेश्वर ने क्या बनाया एक अच्छा योजना बनाया मैं स्त्री होऊंगा, पुरुष होऊंगा, कौन है और इसके साथ समझाने के लिए जरा देखिए ना मैं वो पिक्चर ही आपको दिखा रहा हूं जिससे आप समझ सकते हैं परमेश्वर के हमारे विषय में जो सोच है इसको लेने की जगह देखिए ना परमेश्वर की सोच देखिए मुझे एक शरीर देने में क्या डिजाइनिंग है क्या योजना डिजाइनिंग का मतलब अभी तक इसको अपग्रेड करने का कोई सिस्टम ही नहीं है मेरे शरीर मेरा हड्डी गिनकर हड्डी डाला है हा अब इसमें देखे ना कौन गिर सकता ये दोनों में गिरने की संभावना ज्यादा किसकी है तीन पैर वाला या दो पैर वाला तीन पैर वाला या दो पैर वाला आज सोचकर बताओ आ? कौन कौन बोलते है तीन पैर किसके गिरने की संभावना ज्यादा है दो पैर वाला ना गिरेगा भैया सोचकर देखो आप खड़े कैसे हैं अब कोई ये खड़े हो जाओ इधर कोई एक एक खड़े हो जाओ इधर इधर खड़े हो जाओ उस साइड को मुंह करके खड़े हो जाएंगे उस साइड को उस खिड़की की तरफ हाथ दोनों साइड में कर लो अब इसके ऊपर हवा चल रही है आंधी आती है गिर सकता है ना इसको खड़े होने के लिए सिर्फ पैर में वो दो ऐसे स्टैंड ही दिए और तो कुछ नहीं है खड़ा कैसे आवाज सुनता है हमारे कान में एक अंदर चीज है जो हमें सीधे खड़े होने के लिए मदद करता कान के अंदर का चीज अब वो स्टैंड को आप देख लो उसको कितने पैर हैं तीन ये देखो ना सामने है लात मारे तो क्या हो जाएगा उसको देखो दो में कैसे खड़ा है इस आदमी को दिया खूबी चाहिए तो गिर सकता है चाहिए तो खड़ा भी हो सकता है ये दौड़ता भी है देख लो ना बैठ जाइए भाई साहब दौड़ता भी है हड्डी कितना लाइट वेट है और आपको मालूम है हड्डी जब टूट जाती है जुड़ने के गुंजाइश नहीं है डॉक्टर क्या डालता है अंदर स्टील का रॉड डालता सोचकर देखो ये हड्डी ऐसा है, आप सबके हड्डियों में अंदर स्टील तो नहीं अगर टूट जाए दो हो जाए तो डॉक्टर के पास गुंजाइश क्या है क्या करेगा स्टील का रॉड अंदर डालेगा और वो ऐसे रखेगा बोलेगा जिंदगी भरा भी तुझे लेकर चलना और स्टील का रॉड होते होगा तो आपको एहसास भी होता है तो कितने योजना से ये शरीर कितनी योजना से अंदर प्राण कितनी योजना से अंदर आत्मा को डाला पहले से देख रखा और क्या चाहता है हम एक एक के विषय में परमेश्वर क्या चाहता है यह मेरी एक पेंटिंग है मैं अलग अलग कलर मिक्स करूंगा खूबसूरत एक पेंटिंग इसलिए हम में से कोई दो एक जैसे नहीं लेकिन गड़बड़ी किधर होती है हम अपनी स्वयं इच्छा में चलने लगने वक्त परमेश्वर अपना काम रोक देता इसलिए एक विश्वासी का प्रार्थना क्या रहना मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा जो काम तूने शुरू किया उस काम को तू क्या कर दे पूरा का। इस सोच से आप चलेंगे तो आपका जीवन कितनों के लिए क्या बन सकता है आशीष का कारण सो पहले से ही देख रखा कि मैं इसके द्वारा अपने इस काम को प्रकट करूंगा इसलिए सबको एक जैसे नहीं बनाए हम सब परमेश्वर के हाथ के काम अलग अलग हैं अगला हमें कैसे पता चला कि यह हमारे जीवन की परीक्षा है क्या घर हर कदम पर हमारी परीक्षा होती है ध्यान रखें दो बात हमारे जीवन में परीक्षा भी है और परमेश्वर परखता भी है। परीक्षा किसकी तरफ से आती है परीक्षा परीक्षा किसकी तरफ से शैतान की तरफ से परख किसकी तरफ से परमेश्वर लेकिन ध्यान रखें, दोनों के पीछे हाथ किसका परमेश्वर का परीक्षा और परख में फर्क क्या है परीक्षा इसलिए आती है ताकि आपके अंदर की बुराई बाहर निकले ध्यान से सुनना परीक्षा किसके लिए आपके अंदर की बुराई किधर आ जाए बाहर आए परीक्षा में बाहर से कुछ नहीं आता आपके अंदर जैसे अब कल एक भाई था उसका हाथ सूजा हुआ था हॉस्पिटल में ले गए और अंदर से क्या निकला भाई साहब किधर गए भाई हाँ अंदर से क्या निकला निकला ना डॉक्टर ने तो कुछ डाला नहीं अंदर था सूई लगाया क्या हो गया निकल आया परीक्षा भी यही है आपके और मेरे अंदर गंदगियां है तो परमेश्वर इस बाबू को भेजता है बाबू का नाम क्या है जी जोर से बोलो शैतान को भेजता क्यों वो सिर्फ सुई लगाता गंदगी बाहर आ जाती और गंदगी बाहर आने वक्त क्या है आपको मालूम चलता है मेरे अंदर गंदी आदतें हैं वो अपने तरफ से डालता नहीं लेकिन अगर आपके अंदर गंदगी नहीं है परीक्षा से चिंता करने का जरूरत ही नहीं है परीक्षा से डर क्यों लगता है क्योंकि अंदर पहले क्या है क्या है गंदगी है अगर गंदगी नहीं है परीक्षा तो चिंता की जरूरत ही नहीं परमेश्वर क्यों परखता है गंदगी निकालने के लिए नहीं आपके अंदर की अच्छी बातें बाहर करने के लिए फर्क समझ में आया परीक्षा किसके लिए अंदर से क्या निकलना गंदगी निकलना अगर पैसे का लालच हो तो परीक्षा होगा और परीक्षा में आप गिरोगे जब गिरा तो आपको क्या मालूम चला मेरे अंदर यह गंदगी है अगर लालच नहीं है कितना भी परीक्षा आ जाए आप क्या नहीं करेंगे गिरेंगे नहीं सो इसलिए ध्यान रखना मेरे अंदर जो भी गंदगी उसको निकालने के लिए परमेश्वर किसको रखा शैतान वो प्रकट करता सो पर किसके लिए परख किसके लिए हमारे अंदर की अच्छी बात प्रकट होने के लिए परीक्षा किसके लिए हमारे अंदर की बुरी बात प्रकट होने के लिए एक शैतान दूसरा परमेश्वर लेकिन अंत में हम देखे तो दोनों के पीछे हाथ किसका परमेश्वर का सो परमेश्वर को बर्बाद करने के लिए परीक्षा नहीं करता गे, इस वचन में लिखा है वो हमें गेहूं की तरह पटकने के लिए आता है कौन शैतान सो so, इसलिए आपने परीक्षा में जय पाना है एक ही तरीका है क्या करना परमेश्वर का वचन सीखते रहें, आपके अंदर की इच्छाएं बदलते जाएंगी परीक्षा से आपको डर नहीं होगा अगर वचन नहीं सीखोगे तो परीक्षा से आपको क्या लगेगा डर वो हर कदम आपकी परीक्षा के लिए कौन इसलिए वचन मिलकर डरते कामते रहे पीछे गरजने वाले शेर की तरह फाड़ खाने के लिए कौन पढ़ा शैतान पर अब उदाहरण एक समझाने के लिए आपने अच्छी तरह पढ़ाई की है तो एग्जाम से डर लगेगा हाँ जी डर लगेगा नहीं ना लगेगा लेकिन अगर पढ़ाई नहीं की तो डर तो लगेगा ही लगेगा सो so, परीक्षा हर कदम पर हमारे सामने डरने का जरूरत नहीं अगर आपके अंदर इच्छा प्रभु मुझे तेरी इच्छा के अनुसार चलना ही है अगर उस तमन्ना से चल रहे हो तो हर परीक्षा पर आप क्या पा सकते जय पा सकते लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा से हटकर आपकी अपनी इच्छाएं हो तो आप परीक्षा में जरूर क्या करेंगे गिर जाएंगे आपने पिछले यूथ मीटिंग में सिखाया ज़िम्मेवारी क्या हुई है उदाहरण भी दिया यूसफ का तथा प्लेट साफ करने का भी दिया किंतु तो जब मैं बस में हूं ये गली में चल रहा हूं मैंने एक दो कूड़ा करकट उठाया किंतु आगे और पड़ा है मैं सारा कूड़ा आगे आगे का कैसे उठाऊंगा सही है ध्यान रखे हम जब अभी आपको माल। भारत में स्वच्छता अभियान है वो कोई बड़ी बात नहीं हर इंसान को क्या रहना चाहिए साफ रहना चाहिए एक शर्म की बात है कि भारत में प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा कि हमें क्या रखना साफ सुथरा रहना दुनिया ये बात सुनकर हम लोगों की बेस्ती करती है दुनिया हमें इज्जत नहीं देती लेकिन क्या करती है मजाक उठाती है बोलते तुम इतने गंदे रहते हो जहां तक कि तुम्हारे प्रधानमंत्री को क्या उठाना पड़ा झाड़ू उठाना पड़ा तो हम भारत के नागरिक हैं और गर्व होना चाहिए मैं देश का नागरिक हूं देश का नागरिक होते वक्त हमारा भी कर्तव्य बनता है देश को क्या रखें साफ सुथरा रखें आप जब जा रहे हैं आपको कोई कूड़ा मिला कोई दिक्कत नहीं उठाकर उसको डब्बे में डाल दीजिए कोई देखे या ना देखे क्योंकि ये सब आपका व्यक्तित्व को दिखाता और आप उस चीज में अगर वफादार होंगे तो परमेश्वर अपने स्वर आगे भी काम करेगा तो ये नहीं कि झाड़ू लेकर अगर आप क्या झाड़ू लेकर साफ करना कर दो ना स्कूल के कितने बच्चे हैं जो क्या कर रहे टाइम निकालकर गलियों को क्या कर रहे साफ कर रहे हैं सो so, हम लोग के ऊपर है जम्वारी है आप जिधर बैठे उधर कम से कम साफ कर सकते हैं जो इधर उधर थूकते हैं उनको बोल सकते हैं ना भाई साहब इधर मत थूकिएगा सो so, ये चीज आपने रखना सो so, हमारा कर्तव्य है मैंने क्या रहना है साफ रहना है और जिधर मैं हूं अभी देखिए ना कल टॉयलेट के विषय में कल बोलना पड़ा ना अच्छी बात है ये शर्म बोलिए अच्छी बात है शर्म की बात है टॉयलेट में जा क्या नहीं डालते है? आप बोलो और फिर हम किधर जाने को बैठे हैं स्वर्ग में जाने के लिए बैठे हैं अगर इधर साफ सुथरे नहीं रहेंगे तो उधर का क्या हालत होगा सो आपने आदत यूथ कैंप में भी जब आए पहले दिन आप आए आप फॉर्म के लिए दे रहे थे पैसे कभी इस हाथ से नहीं देते कोई भी चीज किसी को इस हाथ से नहीं देते कौन से हाथ इस देते सामने वाले का इज्जत करना अब ये नल वाले हैं ना आप भैया आ जाओ इधर ये नेपाल वालों का देखना ये किसी को कोई चीज देते हैं तो कैसे देते भैया ये, ये, ये। आ, आप आ जाओ शिव हम्म शिव को कोई चीज देना इधर खड़े हो जाओ कैसे देते हो हाँ ऐसे देते हैं। एक हाथ क्या किया नीचे रखकर आदर से देते हैं। हम कैसे देते हाँ ले पकड़ जैसे कुत्ते के सामने पेंगते नेपाल का एक अच्छा खूब ये किसी को कुछ दोबारा दे दो कैसे आप लेफ्ट हैंड रहे हाँ ये लेफ्ट हैंड रहे इसलिए लेफ्ट हैंड से दे रहा है नहीं तो आम तौर पर कौन से हाथ से देते हैं ऐसे और लेते वक्त भी कैसे लेते हो दे दो आप इनको दे दो आप दे दो ना आप आप इनको दो हाँ हाँ ये देखो ना कैसे आप अपना हाथ छोड़ो लेकिन समझाने के लिए दे दो ना एक मिनट हम करते कैसे मैं ये भाई की बात नहीं बोल रहा आप कैसे करते दे दो दे दो हम ऐसी दे देते लेने वाला कैसे ले रहा है ये आपने ध्यान रखना कैंप में आए अभी बैठ जाओ ये कैंप में आए दूसरों को देते वक्त भी लेते वक्त भी इज्जत से देना इज्जत से लेना ये आपका व्यक्तित्व बताता कि आप कैसे हो? अब उदाहरण आपसे बता रहे समाज में जात है, है? बुरा मत मान नब सचाई आप जात क्यों है उसके पीछे का एकमात्र कारण है हम अपनी आदतों को बदलते नहीं जिनको हम ऊंची जात बोलते हैं और जिनको हम नीची जात बोलते हैं इन दोनों का रहना सहना देख लो आसमान जमीन का फर्क है इसलिए समाज क्या बोलता है तू चूड़ा है तू बंगी है तू ब्राह्मण है तू पंडित है क्यों क्यों अलग अलग क्योंकि हम क्या बदलने को तैयार नहीं क्या बदलने को तैयार नहीं आदत बदलने को तैयार खाने के लिए मैं बोल रहा हूं कई बार कुर्सी मिलता है ना तो बैठते कैसे कुर्सी है बैठ जाते ऐसे, ऐसे बैठने के लिए होता है कुर्सी फिर समाज आपको बोलेगा नहीं नीच जात है नीच जात बोलता क्यों है चमड़े के रंग के कारण नहीं ऊंचे जात में भी काले लोग होते हैं वो नीच जात क्यों बोलते क्यों बोलते तू मेरे कप को हाथ नहीं लगा मेरी लड़की को तेर को नहीं दूंगा क्योंकि हमारा रहना सहना कैसे ऐसे किसी के घर चले जाए बस बैठ जाएंगे टॉयलेट में जाना उसका ये सब चीजों का हमने क्या डालना क्या ना आप जब आप नौजवान है अगली पीढ़ी है अब जब अगली पीढ़ी आने का हमारे हर बात में क्या होना क्या होना? क्रम होना तब आपके चलने सोचने सबको देखकर समाज वाले बोलेंगे आपका जात कभी नहीं पूछे हमारे समाज में बोला जाता है ना ये अपनी जात दिखाता बोला जाता है, क्यों हमारा उठना सब देखकर कर खाना खाकर वो बोलेगा है ना नीच जात पता नहीं कहां से आया तू मेरे घर नहीं आना आप पढ़े लिखे हो आपका उठना बैठना सिर्फ कपड़े नहीं दुनिया आपके सब बात देख रही है आप किसी को कुछ सामान देते हो किसी से कुछ लेते हो दुकानदार को कुछ देते हो मैंने पहले ही बताया बुजुर्गों का क्या छूना पैर छूना क्यों पैर छूना हां जी पैर क्यों कोई एक आ जाओ कोई एक आ जाओ पैर कैसे छूते मालूम है कैसे छूते भैया ऐसे छूते ना तो मैं क्या करता हूं नीचे हाथ रखो मैं सिर में क्या रखता हूं क्यों इसके पीछे का कारण पैर गणा फिर भी क्यों छू आप मेरे से अनुभवी हो आप इस पृथ्वी में मेरे से ज्यादा चल चुके हो बेशक पढ़ाई लिखाई नहीं है तो भी मेरे से ज्यादा आपको क्या है अनुभव है उस अनुभव के सामने मैं क्या कर रहा हूं चुक रहा हूं। लेकिन हमारे विश्वास में आ जाने के बाद हम बोलते हैं हम थोड़ी झुकेंगे दुनिया ने मेरा पैर चूना। क्यों भाई तेरे पास अनुभव क्या है समझ में आ रहा है इसके कारण बहुतों को क्या लगता है खोकर लगता है इसलिए ध्यान रखना अपने मां बाप अपने से बुजुर्ग आपके जो आत्मिक लोग हैं उनको क्या करना आदर कैसे करते हैं ये पूजा नहीं है पूजा में दंडवत होता ये पूजा नहीं है हम बुजुर्गों का क्या कर रहे हैं आदर कर रहे अब कईयों को होता है ऐसे करेंगे तो उसके अंदर का मेरे अंदर आएगा वचन में साफ लिखा है प्रभु यीशु ने कहा जो तुम्हारे अंदर है जो दुनिया में उससे बड़ा है नहीं है तो फिर काये डरते वो अंदर कुछ चढ़ेगा So, इतना आपको समझ बैठ जाए सो so, ध्यान रखे हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब में क्या हो रहना so, कहीं गंदगी पड़ा है उठाने में क्या नहीं करे संकोच मत करिएगा आपको दुनिया देख रही है कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपका जीवन दूसरों क्या रहना हौसला रहना है अब जैसे मीटिंग में आए दूसरे का चप्पल नहीं पहनते हैं हमें तो लगता है ना कोई दिन नहीं इधर से उधर जाना पहन लेगा नहीं भाई साहब वो आपका मैं आप खड़ी भाषा में बोल रहा हूं आप अपनी जात दिखा रहे हो सीधा बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा तो अब क्या बोलना पड़ेगा टेढ़ा बोलना पड़ेगा एक ऊंचा जात वाला अगर आए हमारे लिए कोई जात नहीं है लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं अगर किसी दूसरे का चप्पल पहनकर चलते रहे मालूम है आप उसकी नजर में कितने गिर गए और एक बार किसी के नजर में आप गिर जाते हो ना फिर जिंदगी में उठ नहीं पाओगे जिंदगी में नहीं उठ पाओगे सो so, इसलिए ध्यान रखना आपकी इज्जत को आपने बनाए रखना बनाए रखना ये चीजों पर आपने ध्यान देना आमोस तीन का सात और न्यायियों नौ का नौ ये बात हितों को मैं बाद में ले लूंगा आगे अगर किसी अन्य जाति को दुष्टात्मा ने पकड़ पकड़ा हो तो क्या वो चंगा नहीं होगा या होगा वचन में लिखा है विश्वास करने वाले क्या करेंगे पढ़ लो ना मरकुस सोलह का सोलह मरकुस सोलह का सोलह जो विश्वास करे और बपतिसमा ले उसी का उद्धार होगा परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाए हाँ, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे नई नई भाषा बोलेंगे सांपों को उठा ले हाँ, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी ये कौन करेंगे पास्ट करेंगे या विश्वास करने वाले विश्वास करने वाले किसी के अंदर दुष्टात्मा है आपने प्रार्थना विश्वास होना यीशु ने अधिकार दिया विश्वास प्रार्थना करेंगे तो कौन निकल जाएगा दुष्टात्मा निकल जाएगा इसमें अगला एक सवाल दिया मत्ती 15 से 24 सवाल क्या है आप पूछिएगा क्योंकि एक आयत में बहुत से विषय होते हैं इसको आप क्लियर करके दे दीजिए सवाल उसमें क्या है वो ऑफ गॉड डॉट डिपार्ट फ्रॉम यूर माउथ एंड ऑब्जर्व टू डू According to all that is written in it, how can I consistently meditate day and night without letting my mind wander कैसे करते हैं? इतना मुश्किल नहीं अब आप मैं, मैं इधर बैठकर आपसे बात कर रहा हूं ध्यान से सुन रहे है आप सुन रहे है ना आपने क्या मेहनत किया सिर्फ ध्यान लगाया ध्यान लगाना इतना मुश्किल नहीं मन हो तो ध्यान लगाना कोई मुश्किल नहीं नहीं आपको इधर कैंप में मजा नहीं आ रहा सोचे थे कुछ और इधर कुछ और है तो आपका तो मन लगेगा ही नहीं जो भी प्रचार करे सब किधर से निकल जाएगा से निकल जाएगा अगर मन है तो ध्यान लगाना कोई मुश्किल काम नहीं सो वचन मनन करना है तो सबसे पहले मन होना क्या मन मैंने अपने बाप की आवाज सुनना मन होगा तो बड़े आम से परमेश्वर का वचन आप सीख सकते हैं सबसे पहले बात किधर आती है अंदर क्या होना मन होना मन होने के बाद फिर अपने आप वो डिसिप्लिन डालेंगे हमें मन क्यों नहीं करता है क्योंकि फ्री टाइम में बैठकर उल्टी सीधी बहुत सी बातें सोचते रहने के कारण कभी भी वचन वचन को छोड़ो पढ़ाई भी मन नहीं लगता क्यों, दिन भर क्या करते रहते हैं उल्टी बातें सोचते रहते हैं काम में मन नहीं लगता पढ़ने में मन नहीं लगता वचन सुनने की बात ही दूर छोड़ दो सो वचन सुनना है तो डिसिप्लिन होना मेरा मन लगना मेरा मन लगने का मतलब मुझे एहसास होना कि मेरे बाप की आवाज और इसको मनन करते हुए सिर्फ और कुछ करने का जरूरत नहीं प्रार्थना सच्चा मन है प्रभु मैंने तेरी आवाज सुनना तू मुझसे बोल उस मन के साथ आप बैठेंगे तो और जल्दीबाजी नहीं पड़ेगा धीरे से आपसे कोई बात कर रहा और आप देखिए परमेश्वर का आवाज इतना गंभीर है कि की आवाज लिख कर दिया किताबों में बांटा है ध्यायों में इसको काटा है और उसके बाद आयतों में डाला और इसमें पंक्चुएशन मार्क भी लगाए सो इसमें फुल स्टॉप भी है क्वेश्चन मार्क भी सो परमेश्वर जब बोल रहा है ध्यान से धीरे से एक एक बात को पढ़िएगा और आप जब पढ़ रहे अपना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं परमेश्वर का आत्मा आपको उस उस वचन से प्रकाश देगा अंदर कै, कैसे क्या क्या करना है सबसे पहले मेरे अंदर क्या होना मानो वचन सुनना है तो सबसे वचन समझ में आना है तो ये आप पिक्चर देख लीजिए समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं आप लोगों ने ये चीज देखा है ना किधर लगा होता है? इसको क्या बोलते दिख रहा क्या बोलते है इसको डिश है ना ये किसके लिए लगाते पहले केबल ही होता था अब केबल के जगह क्या लग रहा डिश लग रहा करता क्या है ऊपर सेटेलाइट है ऊपर सेटेलाइट है टीवी स्टेशन से सैटेलाइट सिग्नल जाता है और आपके घर के छाते को सैटेलाइट के दिशा में रखा कहीं घुमाकर नहीं रख सकते उसके दिशा में रखा वो छाता क्या करता है सैटेलाइट से सिग्नल को स्वीकार करता है और आपके टीवी में प्रोग्राम आता ये मैं क्यों दिखाया आपको वचन समझ में आना है तो सबसे पहला शर्त उद्धार पाया होना चाहिए यानी यीशु को प्रभु कर कर माने हैं तो ही वचन समझ में आएगा पहली बात नंबर दो आत्मिक होना आत्मिक का मतलब परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित है परमेश्वर की इच्छा की तलाश में रहता ऐसा व्यक्ति कोई क्या समझ में आएगा परमेश्वर का वचन समझ में आएगा अब अपने दारू पीने वाले को देखा देखा कभी वो टेढ़ा टाड़ा क्यों चलता क्या हो गया उसको ड्यूटी में होगा तो सीधा गया था ना तो वापस आने को झूलता झालता क्यों आ रहा क्या हो गया उसको हाँ जी क्या हो गया हां पिया है ना कुछ पिया तो चीज चढ़ गया इधर अब उसका संतुलन बिग गया और आप उसको देखते बोलते अब गिरा अब गिरा वो गिरते गिरते फिर आखिरी में ठा करके गिरी जाता वो क्या गया टून फिर भी होश है उसको दारू पीकर किधर ही जा रहा है किधर तो जाता घर जाएगा किसी और की बीबी को मारेगा किसको ही मारेगा अपनी बीबी को मारेगा अपने ही बच्चों को मारे? किसी और के बच्चे को नहीं मारेगा वो होश है लेकिन कुछ चढ़ गया इसलिए संतुलन बिगड़ गया इसी तरह हम विश्वासियों के साथ क्या होता है दुनिया की बातों का नशा चढ़ा हुआ अपनी इच्छाएं अंदर चढ़ी हाँ फोन तो है लेकिन अच्छा नहीं वो वाला मॉडल निकला मुझे वो चाहिए बस वो बहुत सवार हो जाता फिर दारू पीने वाले की तरह हमेशा जो भी फोन जाएंगे उस दुकान के सामने जैसे कुत्ता मीट के दुकान के सामने बैठा होता है ना मुंह से क्या निकल रहा है पैसे नहीं है तो भी सैमसंग के दुकान में जाकर देखेंगे अच्छा कितने का है बोले खरीद ले नहीं खरीदने के लिए तो है नहीं जहर खाने के लिए पैसे नहीं फिर भी मजा कर मजा कैसे आता है कम से कम देख तो ले जैसे कुत्ता मीट के दुकान के सामने बैठ तो मिलेगा नहीं कम से कम देख देख कर तो मैं क्या कर लूंगा So, ऐसी इच्छाएं अंदर आने के कारण हमारा संतुलन खो जाता है फिर वचन परमेश्वर खोलकर नहीं देता सो so, सबसे पहले हार पाना नंबर दो क्या होना आत्मिक होना यानी परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित नंबर तीन परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पण होना समर्पण का मतलब प्रभु तू जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार अब उदाहरण अभी सायम इधर बैठा सायम एक मिनट खड़े हो जाओ समझाने के लिए बोल रहा एक मिनट समझाने के लिए उदाहरण है मैं बाप हूं ये बेटा मैंने बोला उधर से जाकर वो कुर्सी लेकर आना क्या बोला हूं क्या बोला हूं बोलिए ना हिंदी में बोला हूं अभी तक गया क्यों कड़ा सोच रहा है जाऊं या आपको कुर्सी क्यों आप क्या रहोगे खुद ही तो उठाकर ला सकते हो आप बोलो मुझे गुस्सा चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा काम क्या था क्या क्या था सोचना नहीं जैसे बोला कुर्सी से जब मर्जी आपको करना वो आप करो मेरे को जैसे बोला मैं करूंगा बस इससे बढ़कर और कोई बात ही अब बैठ जाओ मैं सिर्फ एग्जाम्पल बोल रहा हूं। परमेश्वर के वचन समझ में आना है तो आपके अंदर का समर्पण क्या होना तू जो बोलेगा मानने के लिए वचन क्यों नहीं समझ में आ? प्रभु बोलता तो है और हम बैठकर सोचते हैं मानना या नहीं मानना उदाहरण हमारे बीच में कुछ लोग बीमार हैं दवाई खाना पाप नहीं लेकिन वचन मेरे कोड़े खाने से क्या हो जाओगे लिखा है अब सुबह हमने मरकुस में पड़ाना विश्वास करने वाले हाथ रखेंगे और क्या हो जाएंगे लिखा है नहीं लिखा आपने सिर्फ क्या करना है विश्वास करना है नहीं करना विश्वास करोगे तो क्या मिलेगा चंगाई मिलेगा विश्वास नहीं करोगे तो लेकिन हमें ज्यादा विश्वास किस पर है अब आप बोलो दवाई आपके सेहत के लिए अच्छा है फिर क्यों कहते गोली ले लिया खाया था पेट दर्द के लिए सिर दर्द शुरू हो गया मालूम है दवाई जहर है इसलिए डॉक्टर बोलता है गोली सुबह खा लेना एक शाम को खाना हम बोलते नहीं डॉक्टर साहब खाना तो दो ही है ना एक ही साथ खा लेते बोलते खा ले मेरा क्या जा रहा डॉक्टर क्या बोलता है फिर वो गोले गोले बनाता है ना कागज में एक सुबह एक दोपहर को एक शाम को खाली पेट खाना फिर उसके सब पानी पीना है फिर और भी देखते तेरे को शुगर है प्रेशर है सारा बचारा छानबीन कर फिर बोलता है ये लिए खा लेना वो भी पूरी नहीं आदि हम बोलते बुद्धू है इकट्ठा ही सुबह नाश्ते के साथ मैं पूरा दिन का क्या कर लूंगा खा लूंगा खा लो शाम तक शमशान घाट में क्या हो जाएगा क्यों चीज क्या है चीज क्या है जहर है सो so, विश्वास की बात आई प्रभु ने बोला मैं तुझे चंगा करूंगा विश्वास करने से ठीक करेगा क्या यीशु आज भी बीमार चंगे करता नहीं करता लेकिन उसके लिए जो क्या करता विश्वास करता प्रभु यीशु ने अगली बात बोला तू तो क्या खाएगा क्या पिएगा उसकी क्या ना कर लेकिन हम क्या करते हैं भाई लोग बोलो क्या बोला क्या खाओगे क्या पिएगा उसकी क्या ना करो बोला लेकिन दिन भर हमारी क्या किस बात में लगी रहे? हम किस बात में लगे रहते हैं एग्जाम पास होऊंगा अगर अच्छी तरह लिखा है तो फिर शक आएगा लिखा तो है नहीं घर में आए मम्मी पापा ने बोला पेपर कैसे पेपर तो बहुत बढ़िया था ऐसी जवाब आता बहुत अच्छा था पेपर तो बढ़िया था ही था आपने लिखा क्या हमने वो पूछा नहीं अच्छा सब किया तो फिर रात को नींद क्यों नहीं आ रही जवाब देना क्या नहीं है जवाब नहीं दिया इसलिए टेंशन आता सो प्रभु ने बोला तू क्या ना कर क्या ना कर टेंशन ना ले आपने मानना नहीं मानना लेकिन हम जब नहीं मानेंगे फिर ये वचन खुलकर मिलेगा सो वचन समझ में आना है तो सबसे पहले उद्धार नंबर दो आत्मिक नंबर तीन समर्पण क्या होना तू जो बोले मैं मानने को तैयार तो बोले मानने को तैयार हो परमेश्वर का वो शांति आपके अंदर होगा नंबर चार इस वचन के अनुसार चलना भी चौथी बात क्या है इसके अनुसार चलोगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा आप नहीं चलोगे तो परमेश्वर की आवाज को आप क्या नहीं कहोगे समझ नहीं पाओगे वचन समझना इतना आसान बात नहीं है उदाहरण आपको घटना मालूम है ना मैं एक उदाहरण आपसे पूछ रहा हूं वचन सजना कितना आसान है कितना मुश्किल भी है आपने उसका जवाब जककाई नाम आदमी के बारे सुना किधर चढ़ा था क्यों यीशु को देखना चाहता था ठीक है उसने यीशु को बुलाया यीशु ने उसे क्या मैं तेरे घर ध्यान से जक्काई पेड़ में चढ़ा हुआ था ये वो यीशु को बुलाया नहीं प्रभु यीशु ने उसको बोला और वो पापी है नहीं है पापी है प्रभु ने बोला मैं तेरे घर में आना चाहू यीशु उसके घर में गया अगला आपको घटना मालूम है एम मां उसके सड़क में दो चेले जा रहे थे मालूम है नहीं मालूम किधर लिखा निकाल कर दे दो आप सब विश्वासी ही हो एम्मा उसके सड़क में दो चेले जा रहे थे ये भी उनके साथ चलता हुआ गया किधर है जी गिनती की किताब कौन सा अध्याय पढ़िए लू का चौबीस का तेरा हाँ देखो उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो येरूशलेम से कोई सात मील की दूरी पर था ध्यान से सुनना मैं सवाल पूछूंगा फिर हाँ और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे और जब वे आपस में बातचीत और पूछ पाच कर रहे थे हाँ। तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया हाँ। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी की उसे पहचान नहा हाँ। ये क्या बातें है तो जो तुम चलते चलते आपस में करते हो उदास से से खड़े रह गए। हाँ। ये सुनकर उनमें क्लि, नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उससे क्या क्या हुआ है हाँ। उसने उनसे पूछा कौन सी बातें उन्होंने उस उससे कहा यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्य था एमे, एमे। और, है का पानी पानी पीने के लिए हाँ, आगे पढ़िए और और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूज पर चढ़वाया तो हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसकी लोथ ना पाई तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वरदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया परंतु उसको ना देखा तब उसने उनसे कहा हे नुरबुद्धियों और भविष्यद वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों क्या अवश्य ना कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे तब उसने मूसा से और सब भविष्य उदक्ताओं से आर करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में कि सब बातों का अर्थ उन्हें छा दिया इतने में वे उस गाँव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ा चाहता है परंतु उन्होंने यह कह कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रहे क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अभी बहुत ढल गया है तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया बस इतना काफी है। इधर आप घटना पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने जकाई का बताया सुनाई पीछे का बताया। ने बुलाया नहीं बुलाया पापी था ना अब इस घटना में दो चेले चलकर जा रहे हैं। शु भी उनके साथ गांव के पास पहुंचे तो उधर लिखा है ये ने क्या किया कैसे गांव के पास पहुंचे तो आप पढ़ लीजिए और जब वे आपस में बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो येशु आप पास आकर उसके आगे आगे आप लोग पढ़े इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे हाँ। जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वे आगे बढ़ा चाहता है बस इतना काफी ये दोनों चेले हैं? क्या ये विश्वासी हैं? नहीं है? ये दोनों क्या चेले हैं, विश्वासी हैं? ये जक्काई जैसे पापी लोग हैं। विश्वासी है ना लेकिन इधर क्यों लिखा है उसके ढंग से ऐसे लगा कि वो क्यों तू पापी के घर तो गया शाम हो रहा है तू इन विश्वासी के घर क्यों नहीं जा रहा अब आप बताए क्यों नहीं जा रहा वचन पढ़ना आसान है मैं ये सिर्फ आपके सामने एक उदाहरण दिखा रहा हूं ऐसे ही पढ़ोगे तो सिर्फ आपको कहानी मालूम चलेगी कहानी पढ़कर कोई फायदा नहीं ये सब कुछ छियासठ आपका एक एक वचन हमारे आत्मिक उन्नति के लिए लिखा सो आपने ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो यह पढ़कर कोई फायदा है नहीं इधर दो घटना फर्क क्या है पापी के घर आ दूसरे में विश्वासी के घर नहीं जा रहा उनको बोलना पड़ रहा है आजा है ना ऐसी है? क्यों आप बताइए ऐसे क्यों एक ही ये व्यवहार दो क्यों मालूम क्यों है वो चेलों को उसने क्या बोला हे निर्बुदियों और हे लिखा शब्द क्या है निर्बुद्धि के बताया जोर से हमारी खड़ी भाषा में बोले तो हे बेवकूफो है इनको बेवकूफ या मंदमती क्यों बोल रहा तुम्हारे सामने सब कुछ लिखा है तो भी तुम्हें जानने की ज्ञान नहीं है इच्छा नहीं है जब तुम्हें मेरे वचन को जानने का इच्छा नहीं है तो मैंने तो घर में आकर करना गया है जकाई को देखो पापी है तो भी उसके अंदर मुझे जानने का क्या है इच्छा होने के कारण पेड़ पर चढ़ा जिसको मुझे जानने की इच्छा है मैं उसके घर में जाऊंगा जिसको जानने की इच्छा नहीं है उसके घर जाकर करना यह एक उदाहरण आपके सामने पड़ा है यह किताब में बहुत गहराइयां हैं लेकिन समझ में तभी आएगा अगर आपको समझने का क्या है मन है देखे दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब सबसे पहले छपा हुआ किताब और सबसे ज्यादा अनुवाद हुआ वह किताब ये अब इधर ये अंजू और एनसी वगैरह इधर बैठे किधर? हाँ इन लोग केरला जा रहे थे इनकी मम्मी का झोला चोरी हो गया केरला जा रहे थे ट्रेन में पापा इनका अगला स्टेशन में उतरकर घर में आए क्योंकि घर का चाबी एटीएम पासपोर्ट सब उसमें था चोर भी ऐसा अच्छा निकला सब कुछ भेज दिया लेकिन मालूम क्या नहीं भेजा बाइबल नहीं भेजा ये बेटे सामने बाइबल नहीं भेजा दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी इसी चीज का होता है कार गुआड़ी घोड़े का नहीं चोरी वाला चीज कौन सा है सबसे ज्यादा बिकता है सबसे ज्यादा अनुवाद हुआ सबसे पहला छा सबसे ज्यादा चोरी होने वाला किताब और एक बाइबल का कीमत मालूम कितना है निकाल लो आप लोग बाइबल आपके पुराने नियम में कितने पेज है देख लो पुराने नियम है आप लोग इसे लोग पहली बार इधर क्लास में आए पुराने आखिरी पेज कितने पेज है ग्यारह है ना नए नियम के आखिरी में कितने हैं ग्यारह ग्यारह प्लस प्लस तीन सो कुल कितना चौदह सौ चौहत्तर है ना इसको करो मल्टीप्लाई पचास से आपके हाथ का बाइबल का कीमत मालूम कितना है रुपए का आपका आपका वो जो बाइबल है ना एक बाइबल इतना महंगा आपको विश्वास नहीं होगा आपने कितने का लिया 100 रुपया का देख लो ये पेपर जो है ना दुनिया में ये पेपर केवल बाइबल छापने के लिए बनता है और कहीं नहीं इतना पतला क्यों है अगर मोटा होगा तो कित मोटी डिक्शनरी जैसे मोटी हो जाएगी कितना पतला है इससे भी पतला आपका बाइबल और भी पतला है ना वो देख लो वो कितना पतला और इसका प्रिंटिंग साफ है इधर जो छपाई इधर दिखता नहीं अगला इसमें जो गोंद लगा है और जो सिलाई है इतना टॉप क्लास सिलाई है जिंदगी भर के लिए किताब है फटता नहीं हाँ फाड़ने में अगर आप तुले हो तो फटेगा नहीं तो एक जिंदगी भर के लिए कितना है एक बाइबल आप लोग कई लोगों को आदत है बाइबल बदलने का मेरा ये बाइबल कितना पुराना है मेरे बाप ने दिया तीस साल से ऊपर हो गया मैं इसमें टेप लगाकर चल रहा हूं ये टेप है ये भी हमारी कनाडा में गया तो एक भाई उन्होंने टेप लगाया फट गया तीस साल से ऊपर हो गया इसका पत, पेपर ला है। मैं दुनिया भर जाता हूं एक नया बाइबल बड़े आराम लेकर चल सकता हूं लेकिन अभी भी ये पुराना लेकर क्यों चल रहा हूं इससे जो लगाव है ना इसी किताब ने कितने बार तसली दी इसमें आंसू है है, मरते दम तक इच्छा तो है यही किताब यूज करना और कोई दूसरा बाइबल मेरे हाथ में ना आए क्योंकि ये इतना हमें हमारे पाओ के लिए क्या है लेकिन ये किताब समझ में आना है तो शर्त क्या है उधार पाया उधार का मतलब यीशु को प्रभु कर कर माना होना चाहिए नंबर दो आत्मिक बात आत्मिक होना नंबर तीन पर इच्छा के अनुसार चलने का मानो नंबर चार परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे क्या करना है चलेंगे तो परेश्वर से बात करेगा आपका ध्यान आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा लेकिन ये चार बातें नहीं है कुछ नहीं कर सकते अगला When when I decide to follow God's steps there are many instances when my parents want me to do though they are believers something against what I feel God wants me to do but parents say that I am disobeying them which is against God's word what shall I do feel miserable from within even when I obey against what I feel God wants me ध्यान से अब आपके मां बाप विश्वासी हैं तो अविश्वासी हैं तो भी विश्वासी हो या अविश्वासी ध्यान देना आपका फर्ज बनेगा किसको किसको महत्व देना किसको महत्व देना परमेश्वर के वचन को महत्व देना यह ध्यान रखना आपके अंदर कौन है आपके अंदर कौन है परमेश्वर का परमेश्वर खुद अंदर होते वक्त विश्वास का समझौता नहीं करना मां बाप ने परमेश्वर नहीं दिया परमेश्वर ने आपको क्या दिया मां बाप दिए बकायदा मां बाप को बोलना मैं आपका इज्जत और आदर सब करूंगा लेकिन मेरे लिए सबसे पहले है परमेश्वर की इच्छा को मानना मां बाप को अच्छा लगे या ना लगे क्योंकि मुझे परमेश्वर के सामने खड़े होकर क्या देना हिसाब देना है आपने अपने विश्वास की रखवाली करना है अब आपको साफ बोल सकते हैं खास करके अगर विश्वासी है तो साफ सकते वचन है इसे कहता मैं आपकी बात नहीं मानूंगा मैं किसको मानूंगा मेरे परमेश्वर को क्योंकि आप तो मेरे जीवन में कुछ होगा तो सिर्फ रो ही सकते हो और तो कुछ नहीं कर सकते मेरे जीवन का साथी कौन है मेरा प्रभु है मैंने उसको प्रभु कर कर माना है तो जब अगर मैंने यीशु को प्रभु कर कर माना है तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य किसको प्रसन्न करना मालूम है दुनिया भर कितने लोग आज भी अपने विश्वास के लिए कीमत दे रहे हैं खड़े हैं कितने लोग कीमत दे रहे हैं क्यों उनके लिए सर्वप्रथम क्या है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना अब अगला in our church lots of pastors are invited for the service of preach of the word for breaking of bread even some are invited from other states but the pastor who is near to us is never invited because pastor and nearby pastor don't like each other but the word of god teaches about love so the members of church always talk about this if past cannot love how can we love each other ye baat bilkul sach hai main aapke samne mujhe bhi dukh hai lekin bolna pad raha कलिसिया में राजनीति चलती है मैं आपके सामने कॉल कर बोल रहा मुझे बोलने के पहले आप सबको अच्छी तरह कलिसिया में क्या चलता राजनीति चलता अब इस राजनीति का समाधान क्या है एक ही समाधान है आप किसी को ठीक नहीं कर सकते मैं भी जो कर रहा हूं वो आपको भी यही बता रहा हूं आप घुटने में बैठकर प्रार्थना करें आप उपवास के साथ प्रार्थना करें मालूम है कितना घातक है वो विषय जब एक व्यक्ति कलीसिया का विषय लेकर प्रभु के सामने घुटने में बैठता है फिर आपको चिंता करने का जरूरत नहीं स्वर्ग का परमेश्वर अपने आप सब चीज क्रम में लाता आप किसी को समझाने जाओगे समझने वाले नहीं मैं कुलकर बोल रहा हूं मैं भी बहुतों को समझाने का कोशिश किया ऊक गया नहीं होता सबसे अच्छा क्या है आप नौजवान लोग आपके कलीसिया में आपको राजनीति हो रही है एक काम क्या करना क्या करना किसके सामने बैठ जाओ परमेश्वर के सामने उपवास के साथ बैठ जाओ फिर देखिये प्रभु आपके कलीसिया में जागृति कैसे भेजता नहीं तो उनकी राजी देखकर आप आत्मा में ठंडे हो नुकसान उनका नहीं है नुकसान किसका है आपका नुकसान है आपका प्रभु के ऊपर का भरोसा उठ जाए अब एक उदाहरण पेशु क्रूस पर चढ़ा चेले साथ थे नहीं थे हैं जी सबके सब क्या किए भाग हम किसी पास्ट को देकर ना चलें हम किसको देकर चलें प्रभु यीशु को देखें किसी मनुष्य को ना देखे देखोगे तो आप ठोकर खा जाओगे इसलिए किसको ही देखकर चलना मैंने यीशु को कर चलना यीशु मेरा प्रभु है प्रभु ने मेरे लिए जान दिया ये मेरे प्रभु का वचन है और आप प्रार्थना करें उस कलीसिया में अगर मैं खुलकर बोल रहा अगर आपको उस कलीसिया में आत्मिक उन्नति नहीं हो रही उस कलिसिया में संगति मत करिए समझ में आ रहा हमने किसको जीवन दिया प्रभु को दिया अगर आपको उस कलिसिया में आत्मिक उन्नति नहीं होती आपके विश्वास को ठोकर के पीछे ठोकर ही लग रहे हैं तो उधर आकर कोई फायदा नहीं लेकिन तभी छोड़ना अगर प्रभु का आत्मा आपको स्पष्ट कहता है अपने जोश में आकर नहीं छोड़ना सबसे पहले क्या करना है कलिसिया में प्रभु ने आपको जब रखा आपका भी फर्ज है उस कलीसिया के लिए क्या करना प्रार्थना करना आपकी कलीसिया आप उधर वचन सीखते हैं आप उधर आपका बपतिस्मा उधर हुआ आपने उधर पवित्र आत्मा पाया कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं उधर वचन में उदाहरण अन्ना बोलकर एक औरत थी ना विधवा थी किधर रहती थी मंदिर में कितने साल चौरासी साल से उधर वो मंदिर छोड़ती नहीं थी मंदिर में कितना न्याय होता था यीशु ने दो बार कोड़े चलाए लेकिन आखिरी में उसके हाथ में कौन आया उसने किसको उठाया यीशु को उठाया सो कलीसिया में समस्या है तो सबसे पहली बात कलीसिया छोड़ना नहीं है आपका काम है उस कलीसिया के लिए क्या करना आंसू बहाना वो आपका कलिसिया लेकिन करते करते बहुत समय हो गया और अब समय आगे प्रभु की आत्मा आपको स्पष्ट बोलती है इसमें ना जा आप उसमें नहीं जाना कोई आपसे पूछेगा तो साफ बोल दो मुझे प्रभु की आत्मा अगुवाई कर रही मैं बहुत बार कोशिश किया सुधर जाएंगे लेकिन माहौल सुधर नहीं रहा मेरा आत्मिक जीवन इसके कारण धक्के खा रहा है स्पष्ट हो गया आपको आगे मत्ती 26 के 41 को समझाए कि आत्मा तो तैयार है पर शरीर कमजोर यह कौन से शरीर की बात है कृपया समझाए हमारा ही शरीर है वचन के अनुसार जब चलने होगा तो आपका शरीर क्या उसके लिए रुकावट खड़ा करेगा आपके अंदर की इच्छाएं रुकावट खड़ा करेंगे इसलिए वचन सीखना बहुत जरूरी आत्मा कमजोर क्यों है नहीं चलना तो चाहते लेकिन चलने क्यों नहीं होता क्योंकि क्या है आत्मिक मनुष्य क्या है कमजोर कमजोर कैसे हो गया उसने परमेश्वर के वचन को क्या नहीं किया मनन नहीं किया वचन मनन करोगे प्रार्थना करोगे आत्मा में आराधना करोगे उपवास लोगे आपका भीतरी मनुष्य मजबूत होगा और जीवन के हर परिस्थिति को सामना कर पाएंगे अगर हमने प्रभु आवाज कभी नहीं सुनी है तो हम कैसे जान सकते कि ये तो मैंने कल आपका ले लिया इन लेटर टू तिमोती पॉल रोड ड्रिंक लिटल वाइन फॉर योर स्टमक सेट इज एक्सैक्टली मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अच्छी तरह समझना को दारू पीना वो तो बहाने तो ढूंढता ही ढूंढता पिछले दिन एक आदमी को देखा उसने बोला कि बाइबल में लिखा बीड़ी पीना कोई गलत नहीं है बोले क्यों परमेश्वर के मुंह से महिमा चमकती है फुआ से भरा हुआ है इसका मतलब परमेश्वर भी क्या पीता है मैंने बोला पीना तो पीले भाई बाइबल में से क्यों आए तो ढूंढ रहा ये इधर पॉलुस जो तीमोती उसको कह रहा है ध्यान से समझना बात क्या है जैसे हम हिंदुस्तान में इधर का मौसम ऐसे है हम पानी खूब पीते हैं वैसे मिडिल ईस्ट में जाने का तो उधर के गर्मी के कारण उधर दाखरस पीते हमारी तरह का दारू नहीं अंगूर का रस है यही अंगूर का रस वो पीते ताकि पेट के लिए ठीक है लेकिन तिमोतीस थोड़ा ज्यादा उग्रवाद हो गया बोला मैंने अब ये भी इसलिए पोलूस उसको बोलता है पेट के लिए अच्छा है थोड़ा सा बीच में क्या पी ले अंगूर का रस पी लेकिन यही अंगूर का रस अब कुछ समय के लिए रखो तो ये क्या बन जाता है ये नशा बन जाता है सो आज लोग दारू जिसको पीना वो तो पिएगा बाइबल हो ना हो लेकिन इधर पोलोस को क्यों बोल रहा है क्योंकि उधर के मौसम के अनुसार जैसे इधर गर्मी जब आती है तो दही पीते हैं ना मौसम कर, गर्मी ज्यादा होगी तो हम क्या बनाकर पीते लस्सी बनाकर पीते वैसे ही पोलोस्मोस को क्या बोल रहे थोड़ा सा बीच में क्या कर ले वाइन बोलने से क्या चीज है हमारा वाला नशा वाला नशा नहीं क्या है? ग्रेप का जूस थोड़े दृष्टांतों से समझाएं और सरल जैसे बच्चों को समझाते वैसे हमें भी सो so, मैं तो पूरा कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे समझाने के लिए अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो सवाल पूछ ले या बाद में आकर हमें मिल ले परमेश्वर को कैसे ढूंढे देखिए आपके ढूंढने में कभी परमेश्वर मिले मैं ऐनक को ध्यान से देखना मैं ऐनक ऐसे गर्भर ऐनक ढूंढूंगा तो मिलेगा हाँ मैं सबसे पूछता भाई साहब मेरा ऐनक गुम हो गया वो बोलेगे बेवकूफ तेरे सिर के ऊपर प्रकार तू तो किधर ढूंढ रहा इसी तरह आप अगर विश्वासी है तो परमेश्वर किधर है अंदर है बाहर है हाँ जी फिर किसको ढूंढ रहे हो हाँ अगर परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है ढूंढने तो के लिए दुनिया ढूंढ रही अभी तक मिली नहीं है परमेश्वर ढूंढने से मिलता नहीं है वो आपके नजदीक है एक ही प्रार्थना होनी है प्रभु मुझे तेरी जरूरत है तू मेरा प्रभु है तो वो आपके जीवन में आएगा जैसे अन्य जाति लोग किसी किताब को लात लगाने से पूरा उसको छू कर क्या कुछ करते वैसे जब हमसे कोई बुक को लात लग जाए तो हमें मन में दुख तो होता है लेकिन उसको उठाकर दंडवत करना तो गलत है ना फिर भी तो लोग सोचते हैं हम बुक्स की आदर नहीं करते कृपया बताएं हम क्या करें ध्यान रखे ध्यान से चलिए कि आपकी लाते किसमें लगे अब आप उसको ध्यान से नाच चलते हुए लात मारोगे और फिर वो तो दुख तो दूसरों को लगेगा क्यों दूसरे इसकी पूजा करते बोलते ज्ञान मिलता इसका आदर करें इसलिए एक ही इलाज है लात मारकर उसको पूजा करने से अच्छा क्या है क्या ना करो लात ना मारो अगर मुझ में पवित्र आत्मा है तो अन्य भाषा एक निशानी है लेकिन मुझसे अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं होती है इस रीति जिस तरह बाकी लोग करते हैं अन्य भाषा तो उसके लिए मैंने कल आपको बताया क्या करना है मांगे तो मिलेगा विनती है अन्य भाषा हमारा लक्ष्य कान खोलकर सुनना पवित्र आत्मा हम आत्मा परमेश्वर शक्ति नहीं है परमेश्वर है हमारे अंदर अन्य भाषा बोलने नहीं आया अन्य भाषा सिर्फ एक भाषा मात्र भाषा में हमने बात कहा कई कई कय क्या सोचते मैंने कैसे ना कैसे अन्य बात बोलना उसके लिए वो फिर बहुत ट्रिक करते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूं बच्चन में भी लिखा पवित्र आत्मा का मजाक नहीं उठाना अगर मजाक उठाएंगे इस जन्म में नहीं अगले जन्म में परमेश्वर माफ नहीं करेगा पवित्र आत्मा भरपूरी पाना है तो पवित्र आत्मा पहले ही आपके अंदर आया कब आया जिस दिन यीशु को प्रभु कर कर माना पवित्र आत्मा जीवन का नियंत्रण लेना वो शक्ति नहीं है व्यक्ति आपने बस प्रभु को बोलना है प्रभु तू मेरे नियंत्रण ले ले मेरा अपना कुछ भी नहीं कई लोग पवित्र आत्मा का भरपूरी पाने में दिक्कत क्या होता है जीवन के कुछ विषय हैं वो उसका नियंत्रण प्रभु के हाथ में नहीं छोड़ा है जिद्दी हैं अपने जिद्द पकड़कर बैठने के कारण परमेश्वर क्या नहीं था परमेश्वर आपके जीवन का पूरा नियंत्रण नहीं लेगा सो पवित्रात्मा पाते आ, अनुभव क्यों है नियंत्रण क्यों लेते ताकि हमारा जीवन क्या हो जाए प्रभु यीशु की तरह का स्वभाव आ जाए इसीलिए So, पवित्र आत्मा का नियंत्रण पाने के लिए आपने सिर्फ सच्चे मन से प्रार्थना करना प्रभु की स्तुति करते रहोगे अपने आप जबान पलटेगा लेकिन अन्य भाषा बोलने के लिए जोर जोर से ताली ना बजाएं, स्पीड में स्तुति ना बोलें, यह आप बोलोगे तो कोई दूसरा आत्मा आप में चढ़ेगा ध्यान से समझना आप स्पीड में ताली बजाकर स्तुति स्तुति स्तुति स्तुति स्तुति ऐसे बोलते जाओगे तो दुष्ट आत्मा आपके अंदर पवित्र आत्मा का नाम लेकर चढ़ेगी मालूम है दुख की बात बहुत सारे विश्वासियों के अंदर जिन्होंने ये ट्रिक की दूसरी आत्मा अंदर है पवित्र आत्मा नहीं पवित्र आत्मा को पाने के लिए कोई ट्रिक ना करें मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करे और प्रभु के सामने यही फला करे बाप तू पूरा नियंत्रण ले ले तब अपने आप पवित्र आत्मा आपके जीवन का क्या ले लेगा नियंत्रण ले लेगा और नियंत्रण क्यों ताकि आपके द्वारा उसकी पर में आपका स्वभाव किसकी तरह हो जाए so, इसलिए मांगोगे तो मिलेगा बॉयफ्रेंड बनाना गलत बात है उसे फोन पर बात करना यह तो मैंने कल शायद आपको बता दिया आत्मिक वरदानों को कैसे को कैस... का कैसे पता करें आप टेंशन ना ले आप बस यही प्रार्थना करें प्रभु तुम मुझे अपने वरदानों से भर दे समय आने पर वो वरदान प्रकट होगा आप खुद उस वरदान को प्रकट करने का क्या ना करें कोशिश ना करें खुद कोशिश ना करें यानी कि प्रार्थना में बैठ गए तो भविष्यवाणी का वरदान मिला तो अब तो दिखाना तो है मुझे वरदान मिला कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाकर बोल देंगे प्रभु का डंडा पड़ेगा खेल नहीं आपको प्रभु वरदान दिया है परमेश्वर वो वरदान को समय पर इस्तेमाल करेगा आपने नहीं करना है आपके अंदर गमंड आएगा फिर आप उल्टे सिर गिरोगे फिर हमें दोष नहीं देना कि हम किसी भी तरह की बलि के वस्तु ना खाना लेकिन हम अगर किसी का प्रसाद लेने के लिए मना करते तो वो कहते हैं आप जैसे ही दूसरे भी खा रहे हैं हम उन्हें क्या जवाब दे अच्छा मौका जब आपका कोई अनजान व्यक्ति आपको प्रसाद देता है बड़े भक्ति से ले लीजिएगा मना मत करिए किन के विषय में अगर कोई अनजान व्यक्ति दे रहा लेकिन आपको जान पहचान वाला व्यक्ति जब देता है उसको बोलिए बैठिए तो सही बात तो करें मुझे पूरा प्लेट दे दो ना मैं कहा कम से कम मेरा पेट तो भरेगा ये थोड़ा देकर फायदा क्या है इससे मेरे को क्या आशीष मिलेगी मैं तो फिश्वर का मंदिर हूं परमेश्वर मेरे अंदर रहता है जब ईश्वर मेरे अंदर रहता है जो मैं खाता हूं वो मेरे को कोई असर नहीं करेगा इसलिए मैं ये चीजें नहीं खाता क्योंकि मेरे साथ पहले ही कौन है परमेश्वर है और फिर अगली बात भूख लगी है खा लोगे तो कोई असर भी नहीं होगा लेकिन पेट भरकर खा चुके हैं फिर भी टेस्ट करने के लिए खाओगे तो बकायदा सिर पर नारियल फूटेगा फिर रोना नहीं शैतान के साथ खेलना नहीं सो दूसरा कोई आपका अपरिचित देता ले लो खाने का जरूरत नहीं परिचित आपको देता है सीधा बोल दो मैं नहीं दूसरे खाते होंगे खाते होंगे भैया मैं नहीं खा रहा सीधा होता अपने विश्वास के लिए हम नौजवानों ने क्या होना खड़े होना अगला पास जी आप अभी ये दो गाने प्लीज सिखा दीजिए आली खुदाबंद मालिक मेरे और थोड़ी देर का वासे इस दुनिया में मेरा स्वर्गीय देश ही आनंदगर है वो, वो आप लोग का डिपार्टमेंट पवित्र आत्मा की भरपूरी का पता कैसे चलेगा स्पष्ट क्या है अन्य भाषा यदि किसी व्यक्ति के पास पवित्रमा है परंतु अन्य भाषा नहीं बोलता तो क्या उसके पास पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है पवित्र आत्मा उसके अंदर है पवित्र आत्मा का नियंत्रण उसके जीवन में नहीं नियंत्रण का जैसे मैंने कल आपको साइकिल में दिखाया ना नियंत्रण मतलब सबसे आगे पवित्र आत्मा ने बैठना पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण लेता स्पष्ट चिन्ह अन्य भाषा हम कैसे मालूम चलेगा कि हमारे पास पवित्र आत्मा है क्या पवित्र भरपूरी के बिना बपतिश्मा नहीं ले सकते क्योंकि मेरे परिवार में केवल मेरे पापा को बपतिश्मा लेने से पहले पवित्र आत्मा की भरपूरी और मेरे परिवार के बाकी सदस्यों को बपतिश्मा के बाद पवित्र आत्मा की भरपूरी मिली तो क्या मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी के बिना बपतिश्मा नहीं ले सकती ध्यान रखे बपतिश्मा लेने में पवित्र आत्मा का भरपूरी अनिवार्य नहीं है समझ पवित्र आत्मा आपके अंदर कब आ गया जिस दिन यीशु प्रभु कर कर माना है उसी दिन कौन आ गया पवित्र आत्मा आ गया लेकिन आपका लक्ष्य बपतिस्मा लेना यह पवित्र आत्मा का भरपूरी पाना नहीं आपका लक्ष्य होना है मैंने किसकी तरह मैंने यीशु की तरह ना। अंदर इच्छा है तो प्रभु वो भरपूरी बपतिस्मा के पहले भी देगा बप्तीस को बप्तीस्मा के पहले मिलता है कईयों को बपतिस्मा के बाद मिलता है आपके अंदर वह मेका इच्छा होना हमें पता कैसे चलेगा कि प्रभु ने हमें कौन सा आत्मिक वरदान दिया वो समय पर प्रकट होगा आप टेंशन नहीं लेना जैसे पहले बताया खुद प्रकट करने का कोशिश ना करिए ये गीत गाए आओ हम यवा का धन्यवाद करें, गिन गिन कर स्तुति करो ये वो गाने का डिपार्टमेंट है गीत 119 और 107 दुख का कटोरा अगर ये अलग अगर मैं किसी को परमेश्वर का वचन बता रहा हूं तो मैं कैसे अनुकर सकता हूं कि मैंने वचन में मिलावट किया है अपना दिमाग लगाकर अपना सोच के अनुसार कुछ मत बोलिए प्रार्थना प्रार्थना के साथ। प्रार्थना के साथ साथ प्रभु मैं उस व्यक्ति से वचन बोलने जा रहा हूं मेरा अपना दिमाग लगाने ना दे तो पवित्र आत्मा आपके साथ टेंशन मत लीजिए पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल कर वचन बोलने के लिए नोट कैसे बनाए गए तथा इनका बना, बनाने का क्या तात्पर्य है कृपया विवरण तथा तो उदाहरण देकर समझाएं ध्यान से आप समझना नोट्स बनाना हम क्यों नोट्स बनवाने पर बोल रहे हैं कल बहन बेटे रात को नोट्स बना रहे थे भाई लोग बैठकर कोई वीडियो खेल रहा था मैंने देखा मैंने देखा कोई वीडियो में फुटबॉल खेल रहा था बोल रहा था कि नोट्स बनाना कई आपस में गप मार रहे थे नोट्स बनाने को हम क्यों बोलते हैं आप क्रम अनुसार विषय सीख सकते हैं तो जो विषय सिखाया जाए उसका आप क्या बना ली अभी मैं भी सवाल जवाब कर रहा हूं तो अभी कितने विषय इन सवाल जवाब में कवर करके दे रहे हैं सो so, नोट्स लिए ताकि आपको विषय समझ में आ जाए एक विषय के साथ बहुत से विषय संबंधित होते हैं अभी आप ध्यान से देखना मैं इधर आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूं नोट्स बनाने का विषय मैंने इधर ऊपर लिखा पीओडब्ल्यूआर -E दिख रहा है ये एक वर्ड आ गया पावर ठीक है ध्यान से दिख रहा है आपको ये पावर वर्ड में मैंने क्लिक किया देखा कितने विषय हैं इसमें कितने शब्द हैं किसमें किसमें एक वर्ड में कितने अर्थ हैं अभी इसमें से देख लेना अभी समझ नहीं आया तो ये देखना ये देखिए एक नाउन है मैंने नाउन में क्लिक किया निकले उसमें निकले इसमें अलग निकल रहा मतलब एक दिखाई दे एक विषय से बहुत से विषय जुड़े तो नोट्स बनाने वात आपने ध्यान देना अगला आपको समझाने के लिए एक और उदाहरण दिखा रहा आपने इधर से जाना है जम्मू दिल्ली से किधर जा रहे हैं जम्मू बस में बैठ गए रोड में जाए तो कोई रोड तो जाएगा करनाल करनाल से आगे यमुना निकल जाएगा ना थोड़ा आगे जाओगे तो कुछ जलंधर से आगे बाईपास होकर निकल जाएगा कुछ लुधियाना से निकल जाएंगे आप अगर ध्यान इस रोड पर नहीं देंगे तो क्या होगा कले थे जम्मू के लिए पहुंच किधर गए अमृतसर पहुंच गए वचन नोट्स बनाने का ध्यान रखना एक विषय को सामने रखकर नोट्स बनाना एक नोट्स क्यों बना रहे हैं? ताकि मैं वो विषय सीख रहा जैसे आप विषय सीखते जाएंगे कल परमेश्वर आपको दूसरों को सिखाने के लिए इस्तेमाल करेगा सो आपने विषय सीखने और विषय सीखने का ध्यान किस पर रहे विषय में रहना सो नहीं तो दाएं बाएं आप निकल जाओगे तो विषय कुछ और था आप कहीं और निकल गए अभी मैं अपने नोट्स आपको दिखा रहा हूं मैं भी हम भी पढ़ते दुनिया भर हम जाते तो भी हमारे अपने नोट्स हैं ये मेरे नोट्स का कोई भी एक विषय लीजिए ये समझ लो मैंने नोट्स लिखे या होना बपतेसवा देने वाले के विषय में एक में थोड़ा हैंग हो रहा अभी आ जाएगा मैं खुद बैठकर नोट्स बनाते ताकि उससे हमारा क्या बन जाता है विषय समझ में आ जाता है एक लेकिन ध्यान रखे जब तक तो ये आ रहा किसी को अपना नोट्स ना दे किसी को नोट नहीं देना सिखाकर दे देना लेकिन किसी को क्या नहीं देना नोट्स सो so, इस बार आप क्लास में आए मैं यहोशु का जीवन आपको शुरू का कुछ बात ही बताया बाकी फिर आपके सवालों कवर कर रहा हूं ध्यान दिए मेरे नोट्स है यूना बप्तमा देने वाले का सितंबर 2007 में मैंने बनाया देखिये पॉइंट बाय पॉइंट विषय हेडिंग दिया जकरिया का घर उसके बाद इसके साथ कनेक्टेड विषय मरुभूमि का स्कूल पॉइंट है उसके नीचे सब पॉइंट्स दिए हैं परमेश्वर का नबी देखिए एक एक, एक, एक। विषय दिया ये मैंने बनाए नोट्स हैं मेरे पर्सनल स्टडी के हैं सो पॉइंट है पॉइंट के नीचे सब पॉइंट्स दिए एक एक विषय को एक्सपैंड कर रहे सो ऐसे आप करते जाओगे तो देखिये यमुना बप्तिसमा का जीवन है बपतिसमा और रिपेंटेंस मेंटेनेंस ये मसीहा एक-एक एक-एक पॉइंट एक पॉइंट बाय नीचे क्या किया है लेकिन ये नोट्स किसी को दूंगा नहीं ये मेरा पर्सनल स्टडी पर्सनल स्टडी होने के कारण क्या हो गया दुनिया भर जाते लोगों को क्या करते हैं वचन सिखाते समय मिलता है बैठकर वचन सीख रहे हैं। so, इसमें देखे नोट्स किसी को देना नहीं लेकिन दूसरों को क्या कर देना सिखा देना और इसका बनाने का तात्पर्य क्या है ताकि आप अच्छी तरह वचन सीखें नोट्स बनाओगे तो दूसरों को सिखाने समझाने में आपको आसान होगा अब अगला ये अरुण चौहान ये सब एड्रेसेस है एक और सवाल बाकी में बाद में व्यापार से से अच्छा है शादी ले क्या शादी के विषय में प्रार्थना करना ठीक है इसमें तो कोई पाप नहीं है ना देखिये शादी के विषय में प्रार्थना करना व्य से अच्छा व्यविचार से बचने के लिए शादी मत करिए ध्यान रखना शादी एक पवित्र विषय है परमेश्वर ने बनाया हुआ एक विषय है शादी सो आपके जीवन में परमेश्वर ने कौन से व्यक्ति को किया है उसको पहचानने के लिए प्रार्थना नहीं है तो आप व्यभिचार से बचने के लिए शादी करोगे तो मालूम है जिंदगी भर व्यविचार करते रहोगे क्योंकि आपने शादी नहीं किए हुए इतने वे विचार नहीं करते जितने शादी करने के बाद लोग वे विचार करते हैं तो ये जो ज्यादातर बलात्कार है ये शादी शुदा सो so, आपने शादी किसके लिए करना प्रार्थना करना हमारे में कई आप लोगों ने पौंडी भैया को देखा हमारे बीच में बहन लोग हैं प्रभु के दासी लोग हैं इन लोग नहीं किए ये इसलिए शादी नहीं किए कि ये नहीं कि इनको कोई मिल नहीं रहा था इनके अंदर का फैसला था कि हमने पूरा समय किस में लगा सेवा में लगाना इसलिए इन्होंने शादी नहीं किया सो so, जरूरी नहीं है आपने शादी करना लेकिन प्रभु की मर्जी के विषय में शादी है तो अगर शादी नहीं कर रहे तो पूरा मन किसमें लगाओ प्रभु की सेवा में या कोई फील्ड में जैसे अब्दुल कलाम ने शादी नहीं की वाजपेयी जी ने शादी नहीं की इन्होंने अपना पूरा जीवन किसी मकसद में लगाया ये नहीं कि आजकल कई लोग शादी नहीं करते बोलते अच्छा मिल नहीं रहा बाजार में ढूंढ रहे हैं लेकिन ध्यान रखना शादी ऐसा विषय नहीं है तो प्र, प्रार्थना क्यों करना प्रभु ने मेरे लिए किसको तैयार किया उसको पहचानने के परमेश्वर से मांगना ज्ञान और समझ मांगना क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने कितने तैयार किए हैं एक ही वो एक कब आएगा कैसी परिस्थिति में आएगा आपको नहीं मालूम सो so जब वो व्यक्ति आपके रास्ते काटता क्रॉस करेगा वो ये नहीं बोलेगा आपके पास मैं आपसे शादी करना चाहता ना वो नहीं बोलेगा वो आपके रास्ते में आएगा पता नहीं कोई बोलेगा या आप देखोगे कैसे ना कैसे आएगा आप प्रभु के प्रार्थना कर आपने प्रभु के सामने इच्छा रखा है तो तुरंत आपको मालूम चल जाएगा यही तुरंत मालूम चलेगा फिर फिर भी उसके कंफर्मेशन के लिए आप परमेश्वर के सामने टेस्ट रखते रखते जाओगे यही है या नहीं लेकिन प्रार्थना क्या करना प्रभु तूने मेरे लिए रखा हुआ व्यक्ति को क्या करना पहचानने के लिए ज्ञान और समझ आज बहुत से लोग ध्यान रखना नौजवान है तो भी ध्यान रखें आज बहुत से लोग अपने कैरियर को इंपॉर्टेंस देते हैं ध्यान रखें कैरियर तो अच्छा है बोलते कैरियर बना लेंगे उसके बाद शादी करेंगे कैरियर तो बन गया और टेढ़े के साथ शादी हो गया तो कैरियर को बांधकर घूमते रहना आपके लिए करियर जरूरी नहीं है सबसे जरूरी कौन है आपका जीवन साथी जो आपके साथ मरते तक रहेगा आपको काम नहीं है तो भी कल काम मिल जाएगा लेकिन जो व्यक्ति मिलना था वो अगर हाथ से चला गया तो कल तो स्टेपनी के साथ घूमना पड़ेगा मालूम है ना स्टेपनी काम चलाऊ मेरे गाड़ी में भी एक रखा हुआ है नीचे बाकी सारे व्हील मेरे एल्यूमिनियम के वो स्टेपनी लुआ वो लगाते ही सारी दुनिया को मालूम चल जाता है किस क्या लगाकर घूम रहा है स्टेपनिया आज बहुतों के जीवन में स्टेपनिया लगी हैं क्योंकि असली तो चले गई सो so, इसलिए ध्यान रखना कैरियर चाहिए लेकिन बहुत से लोग कैरियर को बने बनाते क्या कर दिए अपने जीवन को बर्बाद किए शादी देरी से करोगे दिक्कत क्या है आप दोनों का बीच का सेटिंग बनेगा नहीं इसलिए पढ़ाई करना है नौकरी भी चाहिए लेकिन ध्यान रखे सबसे इंपोर्टेंट कौन सा बात है कौन सा बात मेरे जीवन का साथी वो अगर सही मिल गया फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं नहीं तो आप करियर तो अच्छा बन जाएगा फिर ड्यूटी से कहीं आएगा उधर दफ्तर में ही बैठे रहेगा क्यों क्या बना लिया अच्छा करियर अच्छा पैसा कमाते घर में आती तो घर में एक शतान बैठिए क्या करोगे करियर का समझ में आ रहा है बहुत से लोग कई लोग तीस पैंतीस साल अब मकान भी बन गया नौकरी भी मिल गई सब बढ़िया अब बोलते हैं, अब फिर इंटरनेट में डालते हैं, कि फिर कोई ढूंढने डालने के लिए कोई आएगा ध्यान रखना इस चीज से बचकर अभी हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं। छोटे बच्चे जब मर जाते हैं तो वो स्वर्ग जाते हैं या नरक छोटा बच्चा चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई जिसको पाप की पहचान नहीं हुई किसी भी कारणवश किधर नहीं जाएगा नरक में नहीं जाएगा नरक कब एक व्यक्ति जाता है जिसको पाप की पहचान हो गई प्रभु की इच्छा नहीं चाहता वो नरक में जाएगा लेकिन बाकी अब यीशु आएगा तो बच्चे तो जाएंगे हम नहीं आए तो भी कौन चले जाएंगे हमारे सब अगर हम पागल होकर जन्म लिए होते तो अच्छा था पागल की तो सीट कंफर्म है उसको तो बप्तिसमा भी नहीं लेना उद्धार भी नहीं पा नया मनुष्य नहीं दुल्हन भी नहीं हम नहीं जाए तो कौन जाएंगे पागल तो जाएंगे हम जो होश वाले हम सब किधर रह जाएंगे हम इधर रह जाएंगे इतना क्लियर हो गया प्रार्थना हमने कई विषय सवाल जवाब में देखे पवित्र आत्मा का भर पूरी हमने देख पवित्र आत्मा आपके अंदर है आज आखिरी दिन है कल सुबह आप लोग कल दोपहर तो को आप लोग जाएंगे यही प्रार्थना करें बाप तू मेरे जीवन का पूरा नियंत्रण ले ले पूरा नियंत्रण हाल हा शादी के विषय में टेंशन ना ले सिर्फ यही प्रार्थना करे प्रभु सही व्यक्ति को पहचानने के लिए मदद कर शिशु को प्रभु कर कर हम माने हैं हा सबसे पहले हमने पढ़ा था एफ की पत्री हम परमेश्वर की परमेश्वर का काम है एक पेंटिंग है जिसमें परमेश्वर अलग अलग रंगों के द्वारा एक खूबसूरत व्यक्त को बना रहा प्रभु मेरा जीवन तेरे नाम के महिमा के लिए हो आप वो पिक्चर को ध्यान रखें, अलग अलग कलर मिला रहा है मुसीबत परेशानियां ये सब परमेश्वर रंग भर रहा ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो सके सर्वशक्तिमान प्रभु आपका धन्यवाद देते सुबह के समय प्रभु कई बातों को ध्यान देने के लिए तूने हमें मदद किया प्रभु हमारी कलीसिया में समस्या है लेकिन प्रभु बिनती करते हमारा जीवन कलीसिया के लिए आशीष का कारण हो बाप हमारे कलीसिया का पास्ट एल्डर सेवक और सब विश्वासी प्रभु आत्मा में उन्नति कर सके नौजवानों के जीवन में बड़ी इच्छा की प्रार्थना कर सके और प्रभु केवल तू ही सहारा है बाकी सब विषय तेरे हाथ में सौंपते हैं आगे तू हमसे बात कर यीशु मसीह के मधुर नाम से मान